काल तो तीनिस है अच्छा जितनी दूर में देश है उतनी दूर में ब्रह्म नहीं है देशावच्छिन्न या देशोपाधि जो होता है उसको हम ब्रह्म नहीं देश विशिष्ट देशोपाधिक देशावच्छिन्न इसको ब्रह्म नहीं बोलते देश जिसमें मिथ्या उस अखंड को ब्रह्म बोलते हैं काल विशिष्ट कालोपाधि कालावच्छिन्न तो ब्रह्म नहीं बोलते है ना विशेषण रूप काल, उपाधि रूप रूपकाल अवच्छेदक रूप काल का जिसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है उसको ब्रह्म बोलते हैं केवल जितनी दूर में जगत है उतनी दूर में जो चेतन है या जितनी देर जगत है उतनी देर जो चेतन है उसको ब्रह्म नहीं बोलते ये ऐसी विद्या है ब्रह्म माने मैं ब्रह्म माने आत्मा ये जो तुम अपने को देह में फंसाए पड़े हो घड़ा पूछता है मिट्टी नहीं है, घड़ा पैदा होता और मरता है मिट्टी नहीं पैदा होती नहीं मरती तुम ब्रह्म हो, है ना? तुम्हारे अंदर जन्म मरण नहीं है स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में आना जाना तुम्हारे स्वरूप में बिलकुल नहीं है समाधि विक्षेप का भेद नहीं है सुषुप्ति सुसुप्ति और परमात्म चिंतन एक है स्वपतो नास्ति में हानि सिद्धिर यो उल्लास विहाय आसमाद अहमा सेथा सुखम यदि मैं सोता रहूं तो मेरी हानि नहीं है स्वपतो नास्ति में हानि प्रयत्न करूं तो कोई सिद्धि नहीं है न नास है न ना उल्लास नहरास है न विकास है तो प्रतिबोध विदिता मता अच्छा बोले कि अब जरा बताओ कि इतनी अकल लगा के और गुरु के पास जाके और ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे आजकल ब्रह्म विद्या तो गली गली ढोलने लगी है ना पर ऐसे मिलती नहीं है वो ये मैं को छोड़ने के लिए जो राजी होता है उसको ब्रह्म विद्या मिलती है और जो मैं में विशेषता उत्पन्न करना चाहता है तो हम तो मैं के लिए ये चाहते हैं अमृत में हम नहीं बंद है चलो अमृत है अमृत ये जो प्रत्येक प्रत्ययों को वृत्तियों को जानने वाला साक्षी है इसको जब तुम ब्रह्म जानोगे तो नहीं इस साक्षी एक देखो हम ये भी जानते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानते हैं वो आके बोलते हैं कि महाराज जी साक्षी ही ब्रह्म है ना ऐसे ऐसे बोल रहे हाँ देखो तरह से साक्षी ये बात बोल रहा है हमारा ब्रह्म बोल रहा है ऐसे बोलता है हमारा ब्रह्म बोल रहा है तो हम बहुत लोगों को जानते हैं क्योंकि हमारे पास तो सैकड़ों तरह के लोग आते हैं ना और बोलते हैं महाराज ये साक्षी ही तो ब्रह्म है ना? अब देखो ये बात ये ऐसा है कि उनके मुंह से सुनने पर भी काटने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती लेकिन साक्षी ये जो है ये ब्रह्म है ये उपनिषद में दूसरी रीति से बोला जाता है ऐसे नहीं कि ये साक्षी ब्रह्म है वेदांत दूसरे ढंग से बताता है जैसे देखो कोई कहे महाराज ये ब्राह्मण ही तो विद्वान है ना है, तो क्या दूसरे ब्राह्मण विद्वान नहीं है, है देवकूफी की बात है कि नहीं आ, और क्षत्रिय विद्वान नहीं है वैश्य विद्वान नहीं है शुद्र विद्वान नहीं है बोले कि यही ब्राह्मण तो विद्वान है ना महाराज अरे विद्वान का विद्वत्ता का चकनाचूर चूर हो गया हो वैदुष्य का चकनाचूर हो गया यदि कह दिया कि यही व्यक्ति तो विद्वान है ना ये चूर चूर करते रहते हैं ब्रह्मपने को ये ब्रह्मपने का सत्यानाश है ये ब्रह्मपने का बोध नहीं है बताया क्यों जाता है कि कोई स्त्री है देख रहे हैं तो सब तो यही समझते हैं कि सब एक तरीके कपड़े पहने हुए हैं सबकी आंख नाक एक तरीके है फिर उस स्त्री को देख करके जो बात नहीं मालूम पड़ी थी ना ये ये गायिका है ये एक्ट्रेस हैं कि ये प्रोफेसर हैं कि ये डॉक्टर हैं कि ये जोगिनी है, है मालूम नहीं पड़ा था ना तो उस व्यक्ति को देख करके उसकी जो विशेषता मालूम नहीं पड़ी थी है? वो बताने के लिए हमने वाक्य का प्रयोग किया कि ये श्रीमती जी हैं केवल श्रीमती नहीं है अमुख एक्ट्रेस हैं अज्ञात ज्ञापन किया ना उनके बारे में जो बात नहीं मालूम थी सो बताया कि ये विदुषी हैं ये डॉक्टर हैं ये प्रोफेसर हैं तो स्त्री देख करके उनके डॉक्टर प्रोफेसर होने का पता नहीं चला था है? वो डॉक्टर प्रोफेसर का पता देने के लिए हमने उनको ब्रह्म बताया है? तो ये जो अपने को हम साक्षी अनुभव करते हैं ना देह के साक्षी इंद्रिय के साक्षी प्राण के साक्षी मन के साक्षी बुद्धि के साक्षी जागृत स्वप्न सुसुप्ति के साक्षी ये साक्षी साक्षी करते ये साक्षी तो कहते हैं कि जैसे श्रीमती हैं हैं? परंतु इनका जो यानी आत्मा ये साक्षी तो आत्मा है परंतु इनका जो ब्रह्मत्व है वो साक्षी होने पर भी अज्ञात ही रह गया क्योंकि परिच्छिता की उपाधि से जब अपने को साक्षी जाना है तो परिच्छिन्नता का निषेध होने पर भी है परिच्छेद निषेधा वच्छिन्नतया जिस साक्षी का ज्ञान हुआ परिच्छेद निषेधा वच्छिन्नतया जिस साक्षी का ज्ञान हुआ देहेन्द्रियादि निषेधा वच्छिन्नतया जिस साक्षी का ज्ञान हुआ उस साक्षी में परिच्छिन्नता का जो भ्रम है वो मिटा नहीं उसको ये बताने के लिए कि ये अविनाशी है ये परिपूर्ण है ये अद्वितीय है उसको ब्रह्म कहा जाता है उसको ब्रह्म कहने का मतलब ये होता है साक्षी के बारे में जो अज्ञात शेष रह गया है उसका ज्ञापन करना उसको बोधित कराना साक्षी तो चींटी की आत्मा भी साक्षी है और मच्छर की आत्मा भी साक्षी है परंतु ये साक्षी संपूर्ण जगत का साक्षी है और जगत के अभाव का साक्षी है और भावा भाव इसमें कल्पित हैं भावा भाव इसमें है ही नहीं ऐसा ब्रह्म ये साक्षी है इसके लिए वेदांत की प्रवृत्ति होती है यदि तुमने अपने को साक्षी समझ के छोड़ दिया अपने को ब्रह्म नहीं जाना तो अभी तो वेदांत का प्रारंभ ही नहीं हुआ बोले तो इसके लिए जरा ये बात देखो अच्छा हम और किसी उपाय से प्राप्त करेंगे क्या नहीं जस्मात अमृतत्वम विंदते जस्मात प्रतिबोध विदितात मतात अमृतत्वम बिंदते अले इसका प्रयोजन क्या है यदि आप जान जाओ कि ये ब्रह्म में हू अपने को साक्षी जानना वेदांत का प्रतिपाद्य नहीं है साक्षी को ब्रह्म जानना वेदांत का प्रतिपाद्य है अपने को साक्षी जानना ये योग का प्रतिपाद्य है योग दर्शन का है और ईश्वर को साक्षी जानना ये भक्ति का प्रतिपाद्य है और अपने को और ईश्वर को दोनों को कर्ता समझना ये धर्म का प्रतिपाद्य है धर्मांश में कर्तृत्व अपने में है और फलांश में कर्तृत्व ईश्वर में है और उपासना के कर्तृत्व अंश अपने में है और उपासना का विषयत्व ईश्वर में है और योग में जीव और ईश्वर दोनों एक में मिलके बैठ गए लेकिन अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती तमेविदी मृत्यु मृत्युमेति नंथा विद्यते यनाय केवल परमात्मा के ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है तमेविद अति मृत्युम एति मृत्युम अत्येती मृत्यु का अतिक्रमण करता है अर्थात अमृतत्व अमृतत्व प्राप्त करता है और आत्मा अजर है आत्मा अमर है आत्मा ब्रह्म है आत्मा पूर्ण है और ये रखने की बात नहीं है ये न समाधि ये न तो उपासना करने की बात है आवृत्ति करने की बात भी नहीं है और न तो ये समाधि में जाकर देखने की चीज है वहां तो वृत्ति नहीं रहेगी देखोगे क्या है न रटने की चीज है न समाधि में जाके देखने की चीज है इसमें उपासना और योग का संबंध नहीं है ये बिल्कुल शुद्ध विद्या शुद्ध ज्ञान है और नहीं बाबा बारह बरस गोबर ही पाथने का मन हो तो आपने सुना है न एक जिज्ञासु किसी महात्मा के पास गया तो उन्होंने झट बताया क्या बाबा तू तो ब्रह्म है तप को बता झट बता दिया उसने कहा कि महाराज जी क्या आपने जरा सी बात बताई हम तो घर छोड़ के आए पत्नी छोड़ के आए पुत्र छोड़ के आए अपना धन दौलत सब छोड़ के आए और आपने जरा से तप से कह दिया बस इसी के लिए हमने छोड़ा है हमको और कुछ बताइए तो महात्मा बोले कि अभी नहीं बतावेंगे जाओ गौशाला गो में गोबर पाथो या गाय का गोबर उठा के उपले बनाओ और तो बारह बरस बाद तो फिर बोले कि तब तो वैसे वही तो बोले महाराज बारह बरस पातने के बाद भी बस इतनी बात अभी हमको संतोष नहीं हुआ कचा जा दूसरे के पास तो दूसरे के पास तो उसने भी कहा कि बारह बरस गोबर था तो बारह बरस गोबर पासने के बाद उसने भी कहा कि तू ही ब्रह्म है तो बोले हे भगवान जो चीज हमको पहले दिन बिना किसी मेहनत के बता दी गई थी वो चौबीस बरस गोबर पासने के बाद भी वही अरे बाबा जब समझने की कोशिश नहीं करेगा तो यही करना पड़ेगा है ना जब समझेगा नहीं अपने को देह ही मानेगा और जिद की बात दूसरी हो कई लोग जिद करते बैठे तो जिद का नाम वेदांत नहीं है जिद्द तो मूर्खों की चीज है जिद्दी होना या तो है ना मूर्खों को शोभा देता है या तो नेताओं को शोभा देता है <laughs> क्यों कौ बोले भाई हमारे मुंह से जो बात निकल गई है अब उस पर और जाना चाहिए चाहे वह गलत हो चाहे सही हो हम लौटने वाले नहीं है तो जिद्दी आदमी नेता जल्दी बनता है क्योंकि बहुत से मूर्ख उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं तो बुद्धे फलन अनाग्रह जिद्द करके मत बैठो अरे बोले हम तो देह ही हैं हम तो इंद्रिय ही हैं हम तो प्राण हम तो शरीर ही हैं ऐसे ही मैं ब्रह्म ही हूं ये जिद्द भी मत करो समझ के उसकी गांठ जो है ना ग्रंथियां जो परिच्छिन्न के साथ जो ग्रंथियां पड़ गई हैं यद्यपि झूठी हैं सब ही सब यद्य मेषा झूठक तक नहीं लेकिन इनको तो समझ के खोलने की जरूरत है तो देखो ये मृत होना माने मृत होने का तीन बात है मृत होने में एक तो समझो रूपांतर हो गया इसका नाम मृत्यु है माने कई सो मर गया जौबन आया जौबन मर गया बार्धक्य तो आया और बार्धक मर गया स्वत्व आया और स्वत्व मर गया तो पंचभूतत्व तो आ गया सौ में भी तो आकृति होती है ना चलो तो पंचभूतत्व तो आ गया इसी का नाम मरना है ये आकृति का बदलना ही मरना है एक तो अभी ये बात जरा हल्की रहे तो अच्छा यहां से स्वर्ग में जाना नरक में जाना वो दक्षिण की तरफ धरती और आकाश की संधि में एक नरक है आपको मालूम है कि नहीं कभी देखे आए है न उस नरक में जाना और वो जो महाराज इधर को ऊपर की तरफ जरा स्वर्ग है वहां जाना है और एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना इसी का नाम मृत्यु है तो बोले ये भी नहीं नहीं ये नहीं है मृत्यु ये नहीं है हमने मृत्यु के बारे में ज्यादा खोज किए हो क्योंकि हमको डर मृत्यु का पहले बहुत लगा था तो हमने कहा कि ये भय निवृत्ति का उपाय यही है है ना भयम तत्वा वमर्शनाथ जिस चीज से डर मालूम पड़े उससे भागो मत उसके साथ भिड़ जाओ उसकी सच्चाई को हाँ। वो वो भूत सच्चा है कि झूठा है इसका पता लगाओ तो भय मिट जाएगा है न भयम तत्वा उमर्शनाथ भय रूपी रोग का औषध क्या है सच्चाई का पता लगाना एक आदमी हमको तो भूत बेचाने लगा हो कि भूत है बचपन की बात है तो हम अपने दरवाजे पर बैठते थे बोले भैया हमको तो भूत सिद्ध है हमको भैया जी लोग बोलते थे भैया जी भैया गांव में हमारे बड़े आदर का शब्द है ना हमारे गांव के जो लोग थे ना वो भैया बोलते थे नाम में लेते थे और दू दूसरे गांव के लोग बाबा जी बोलते थे, थे। आ? आ तो जब चक्र जी आके हमारे यहाँ रहने लगे तो भैया जी उनके ऊपर चला गया तो फिर उनको लोग भैया जी कहने लगा ऐसे तो तो एक दिन ने एक दिन एक ने कहा कि हम भूत जैसा झटावेंगे अब हम दरवाजे पर बैठे हमारे दरवाजे से थोड़ी दूर पर एक पेड़ था उसने कहा हमारे भूत सिद्ध है आज भूत ने कहा है कि वो तुमको दिखेगा और रात के समय बैठ गया हो अब थोड़ी देर में क्या देखा कि आग का आग की हजारों चिनगारियां जो है एक बार पेड़ पर से बरस पड़े अच्छा फिर थोड़ी देर के बाद फिर पांच मिनट के बाद फिर बरसे फिर पांच मिनट के बाद फिर बरसे बोले तो कि देखो भैया भूत है ना तो हमारी उम्र तो छोटी थी हम तो सचमुच डर गए कि ये पेड़ पर से बारम बार चिन की वर्षा कैसे हो रही है इतने में हमारे चाचा आ गए वो बड़े बूढ़े तो उन्होंने डाटा उसको कि बच्चे को डराते हो आ, ऐसे नहीं डरा वो क्या उसने किया था कि बंदूक में जो भरते हैं ना क्या होता है बारूद बारूद कपड़े में बारूद लगा कि गांठ गांठ गांठ बारूद की दस बीस गांठों में बारूद भर के और उसमें नीचे से आग लगा दिया था और उसको बांध दिया था पेड़ में तो जब वो कपड़ा जलता हुआ गांठ पर पहुंचता तो थक से उसमें से आग निकल जाती फिर दूसरी पर गांठ गांठ पर, पर पहुंचता तो फिर खर्च से आप पहुंचे, है ना ये बचपन में ऐसे लोग है ना डराते हैं तो अब हमको पता लग गया हमारे चाचा ने हमको बता दिया कि ये तो बारूद है ये भूत भूतूत नहीं है तो दुनिया में जहां आपको डर लगे उसकी असलियत को आप समझें है ना? भयम भयम तत्वा खोज करो मृत्यु से डर लगता है हम मृत्यु की खोज करते थे, थे कि है कहा मौत को ढूंढेंगे मिलेंगे मौत पर और देखो नचिकेता मौत के दरवाजे पर पहुंच गया उसको तत्व ज्ञान हो गया मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है मृत्यु होती नहीं जब हम इस नाक आंख कान जीव मुंह वाले शरीर को जब हम मैं मानते हैं तब मौत का तब मौत का डर लगता है ये शरीर को मैं मान नहीं मृत्यु का डर है तो बोले भाई देखो एक काल से दूसरे काल में जाने का नाम मौत नहीं है एक देश से दूसरे देश में जाने का नाम भी मौत नहीं है एक रूप से दूसरा रूप बनने का नाम भी मौत नहीं है।, है मौत क्या है अच्छा मौत में दुख भी नहीं है आप लोगों पुराणों की बात जो है उसका अभिप्राय बाद में समझना पुराणों में लिखा है कि सौ बिच्छू एक साथ डंक मारें तो जितनी तकलीफ होती है उतनी मृत्यु के समय होती है हाँ। तो मैंने मौत देखी है है हाँ ना मैंने मृत्यु का दर्शन किया है बोला <coughs> तकलीफ उन लोगों को होती है जो देहात्म बुद्धि के पक्के दास हैं उनको डर लगता है कि हमारी कमाई छूट जाएगी हमारे पति पुत्र छूट जायेंगे हमारी पत्नी बेसी छूट जाएगी ए, हमारा मकान छूट जाएगा हमारा बनाया हुआ सब छूट जाएगा न जाने क्या होगा न जाने किस अंधकार में जाएंगे इस कल्पना से असल में दुख कल्पना से होता है हैं? और जो मौत से हाथ मिलाने को तैयार है उसको मौत से कोई दुख नहीं होता खुदी राम बोस का एक साथी था है ना? जिसको फांसी की सजा हुई थी फांसी की सजा होने के बाद उसका वजन बढ़ गया लोगों ने पूछा क्यों भाई तुम्हारा वजन क्यों बढ़ा बोले अच्छा हुआ फांसी की सजा हुई कि हम मरेंगे और फिर जल्दी से देश में पैदा होकर के जवान होंगे और फिर अंग्रेजों को निकालेंगे उसके मन में उत्साह था मौत से क्यों डरते हैं तो मृत्यु असल में है क्या केवल विस्मृति ही मृत्यु है बना सुषुप्ति में जैसी मृत्यु होती है सुषुप्ति में जैसे हम दुनिया को भूल जाते हैं ऐसे दुनिया को ऐसा भूल जाना कि फिर याद ना आवे इसके नाम मौत, इसका नाम है और देखो और नई स्मृति का पैदा हो जाना जैसे सपना आ जाता है ना ऐसे नई स्मृति में डूब जाना इसका नाम जन्म कासल में आत्मा का न जन्म न मृत्यु अपने स्वरूप को आप जानो उसमें न जन्म है न मृत्यु है अमृता तमाम में व्यंगत है, है। में आप स्वयं अमृत हैं स्वयं रस हैं स्वयं न काल में आपकी मृत्यु है बदलते नहीं है आप और स्वयं न देश में मृत्यु है कहीं जाना नहीं पड़ता है और स्वयं न कोई आप आकृति वाले तत्व हैं कि आकृति बदल जाए ये आकृति वाला तत्व शरीर आप नहीं है, है? आपको है ना जवानी से बुढ़ापे में नहीं जाना है और जिंदा से मुर्दा नहीं होना है और आपको नरक स्वर्ग में नहीं जाना है आपको जन्म पुनर्जन्म में नहीं जाना है आप प्रतिबोध विदिताम ये जितने बोध होते हैं जितने प्रत्यय होते हैं इनके साक्षी ब्रह्म हैं आ, इस ज्ञान से आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी धर्म से उपासना से योग से इस ज्ञान को समझने की योग्यता मिलती है, है? परंतु अमृतत्व तो विद्या से प्राप्त होता है विद्या से आ, आत्मना वीर्यम विद्य विंदते मृता स्वयं तत्व स्वयम बुद्धा अरे देखो बच्चू भाई आगे क्रमंगाणचुत्रिियाम ब्रह्म उपनिषद माहं ब्रह्म निराकु मामा ब्रह्म निराको अराकणस्तु अक दात्मन यो उपनिष्ध आत्मना अमृत विंदते आत्मनांदते वीर्यदे मृत शौन्दे शौन्दे। सर्व प्रत्ययदर्शी चित्छक्ति स्वरूपमात्र आत्मा कैसा है तो वो देखा जाने वाला नहीं है जैसे कोई चीज सनाती से पकड़ ली जाए या चमपे में उठा ली जाए या हाथ में उठा ली जाए ऐसी तो आत्मा कौन है जो सबको प्रकाश रहा है प्रकाश प्रकाशते कविता जैसे सूर्य प्रकाश रहा है वैसे देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि जागरण स्वप्न सुसुद्धि सबको प्रकाशित करने वाला विज्ञान मात्र सब सप्रत्ययों को देखने वाला अपना आत्मा साक्षी है वही ब्रह्म है वही ब्रह्म है माने बस उतना ही ब्रह्म है ऐसा नहीं समझना है ना वो देह में होने पर भी देह से घिरा हुआ नहीं है इंद्रियों में होने पर भी इंद्रियों से घिरा हुआ नहीं है प्राण मन और बुद्धि में होने पर भी उनसे घिरा हुआ नहीं है पंचभूतों में होने पर भी उनसे घिरा हुआ नहीं है और अहंकार महतत्व प्रकृति में होने पर भी उनसे घिरा हुआ नहीं है और ईश्वरत्व जीवत्व में होने पर भी वो ईश्वरत्व और जीवत्व से घिरा हुआ नहीं है और घिरा हुआ प्रदेश घिरा हुआ काल और घिरा हुआ बीज रूप ये सब उसमें कल्पित हैं ईश्वर तो वहीं तक अपना ईश्वर दिखाएगा जहां तक जीव और जगत होगा अनंत कोटि पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो बीज है जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा हुए रह रहे और मिट जाएंगे है? उतने ही अंश में ईश्वर का ऐश्वर्य काम करता है और उसके बाहर जिस प्रदेश में प्रपंच नहीं है प्रपंच की कल्पना नहीं है जिस अविनाशी में प्रपंच नहीं है प्रपंच की कल्पना नहीं है जिस सत्ता में प्रपंच नहीं है प्रपंच की कल्पना नहीं है और जिस प्रपंच में गेंग गेंग जिस सत्ता में जिस ज्ञान स्वरूप में ज्ञ नहीं है ज्ञाता नहीं है और जिसमें भोक्ता नहीं है भोग्य नहीं है समझती नहीं है व्यक्ति नहीं है उस जिसमें नहीं भी नहीं है ऐसा जो अखंड ब्रह्म तत्व है ये आत्मा वही अखंड ब्रह्म तत्व है प्रतिरोध विदितम ये सर्व प्रत्ययदर्शी जो चिन्ह मात्र है ये ही अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय भेद गंध से रहित परब्रह्म परमात्मा है यदि इस रूप में ब्रह्म को कोई जान ले तो कहेंगे कि आमृतत्व हिबिंद अब मृत्यु का प्रश्न कहाँ है मृत्यु का अतिक्रमण होगा अब आपको वैदिक धर्म का एक सार रहस्य जो है सब कुछ बात शांति नहीं है न विश्राम करना हो तो दवा खा के भी विश्राम कर सकते हैं और वृत्ति को शांत करके भी विश्राम कर सकते हैं समाधि लगा के भी शांत कर सकते हैं असल में शांति में सब कुछ नहीं है और बोले ईश्वर से तादात्म्य अपन्न होकर के रहने ही सब कुछ है सो ही वेद का सिद्धांत नहीं है जीव जगत की सेवा में लगा रहे ये भी वेदांत का सिद्धांत नहीं है और जीव अपने स्वरूप में बैठे ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है और जीव ईश्वर स्वरूप में बैठे ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है कि जीव समाधि में बैठे ये भी वेदांत सिद्धांत नहीं है कि जीव लोक लोकांतर में जाए यह भी वेदांत सिद्धांत है